आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय दूसरे में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से क्या कहा है वे बताएंगे गरुड़ जी ने कहा हे hey भगवान यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है यह जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है वह सब मुझे कहिए श्री भगवान जी ने कहा हे hey गरुड़ यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है उसे सुनकर मेरे भक्त तो होते हुए भी तुम काँप जाओगे उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके और न तो वहाँ अन्न आदि हैं जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके हे खग उस लोक में बारों सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है कहीं बड़े बड़े विषैले साँपों से कटाया जाता है कहीं कहीं कांटों से विध जाता है कहीं कहीं घोर सिंह व्याग्रो कुत्तों से खाया जाता है कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता और कहीं अग्नि से जलाया जाता है इसके बाद एक असी पत्र वन है जिसका विस्तार दो हज़ार योजन का है वह वन कौओं गिद्ध उल्लूक और शहद की मक्खियों से भरा है और वन के चारों ओर दावागनी लगी रहती है जब डांस और मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्षों के नीचे जाता है तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है कहीं अंधेरे कुएँ में गिराया जाता है कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है कहीं छोरों के धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है कहीं अंधार अंधकार युक्त गुफाओं में कहीं जल में कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिराया जाता है और जोंकों से कटाया जाता है कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है कहीं तांबे के सामान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है कहीं पर आग की वर्षा कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार होता है और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं कहीं पीव तथा रक्त से भरे हुए कहीं विष्ठा से भरे हुए कुंड है जिनमें रहना पड़ता है मध्य मार्ग में एक वैतर्णी नाम की घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है वह नदी 100 योजन की है ये जो वैतन्य नदी है इस, इसके बारे में आप साधकों ने पहले भी सुना होगा कि यह एक 100 योजन चौड़ी होती है जिसमें पीव रक्त भरा हुआ होता है जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है जिसमें रक्त मांस पीव के कीचड़ भरे हैं जो बहरी बहुत ही बड़ी और गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है इसमें केश ही सेवार है और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास होता है हे घरुड़ जैसे आग की ज्वाला से त्रप्त हो कड़ा में घी खोलता है उसी प्रकार पापी को आया देख कर उस नदी का जल खोलता है और वह चारों ओर से सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है व्रज के समान चोच वाले गिद्ध और कौओ के से वह नदी व्याप्त है और सुई घड़ियाल मगर जोक मछली कछुआ अन्य मांस भक्षक जलचरों से वो भरी हुई है उस नदी में घोड़ा छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है हे भाई हे पुत्र हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है तब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है वही नदी रक्तपूर्ण तथा फैन से युक्त है महाघोर गर्जती हुई भयधानक उस नदी को देखने माह से वो पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है फिर क्षण भर में ऊपर को आता है हे गरुड़ पापी जीवों के पतन के लिए ही ये सारी नदी बनाई गई है ऐसी कठोर अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोग रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है किसी को फांसी में बांधकर किसी को अंकुशों से खींचकर किसी को शस्त्रों को छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर किसी की कान में डोरी डालकर किसी को काल में बांधकर किसी को कौ के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं गर्दन भुजा पैर में सीकड़ बांधकर उन पर लोहे का भार लाद उनको रास्ते में चलने को कहते हैं भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं उस पापी दुख के मुंह से रुधिर गिरता और फिर उसी को खाता है फिर अपने किए हुए कर्मो को सोचता हुआ ग्लानी करता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हे पुत्र हे पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता है वो संतप्त होता है मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म का मनुष्य का जन्म मिला है उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया ना तो कुछ दान किया ना तो अग्नि में हवन किया ना तपस्या की और ना देव देवी देवताओं का पूजन किया न तो सविधि तीर्थों की सेवा की और इसी से हे शरीर अपने किए कर्मों के फलों को भोगो न ब्राह्मणों का पूजन किया न गंगा स्नान किया न साधुओं की सेवा किया न तो कभी परोपकार किया इसलिए हे देहीन यानी कि हे शरीर अपने किए कर्मों के फल को भोगो पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जन देश में जलाशय बनवाया यानी कि जल की व्यवस्था कभी कहीं नहीं करी न तो गाय दान की न कभी किसी को गाय दान की न ब्राह्मणों को जीवक जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी इससे देहीन अपने किए कर्म के फल को भोगो न न नित्य अन्नदान न गौं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया यानी गाय को दाना नहीं दी गाय को रोटी नहीं दी अन्नदान नहीं किया जो मांगने आते हैं आटा मांगते हैं कोई चावल मांगते हैं तो इनको कभी कोई दान नहीं किया या अन्य दान कहीं किसी क्षेत्र में नहीं किया ना वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा की है इसका मतलब जो शास्त्र हैं जो वेद हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता ना भगवान होता है ना ये ये कुछ भी नहीं होता तो ये इनके ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं इनकी भी बहुत बुरी गत होती है न वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा की न कभी पुराणों को सुना है और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है इससे हे दहन अपने किए कर्म के फल को भोगो मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया न अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की इसलिए हे शरीर अपने किए कर्मों को भोगो पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है ये जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई विधवा होने पर तपस्या नहीं की इससे देहीन अपने किए कर्मों का फल भोगो अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया उससे न तो मासोपवास न तो चंद्रायन व्रत ही किया और नियमों द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया यानी कि जो भी व्रत उपवास आते हैं स्त्रियों के उन्हें करना चाहिए इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ यानी कि जब वो जिंदा था उस शरीर में उसने कुछ नहीं किया उसे याद करता हुआ कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है सत्रह दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है हे गरुड़ 18वें दिन वह प्रेत सौमीपुर नामक नगर में पहुंचता है वह सौमीपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं पुष्प नाम की नदी है और वही अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है धन नौकर मित्र स्त्री आदि की चिंता करता है तथा वहाँ के यमदूत कहते हैं कि धन स्त्री पुत्र भ्रत ये सब कुछ भोगने वाले कहाँ हैं हे मूर्खों अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पर और चलो हे परलोक यात्री तुम यम के पराक्रम को नहीं जानते तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना न हो यानी कि ऐसे तरीके होते हैं जिनसे यम की यात्रना न भोगना पड़े वो आगे बताएंगे अब तो तुम्हें निश्चय करके यमलोक को चलना होगा इसमें अब मोलभाव नहीं हो सकता यमलोक को तो बालक भी जानते हैं क्या तूने यम यात्रा नहीं सुनी थी क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराणा भी नहीं सुना था यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हुए है तब वो मूर्छित होकर गिरता है फिर उठता है दौड़ता है और यमदूत तो के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है घर में से तेरह दिन तक वो जीव चलता है अठारहवें दिन स्वामीपुर नगर में पहुँचता है वहाँ पहुँच स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है अब मासिक श्राद्ध तो शायद लोग देना भी बंद कर दिए जो महीने में किया जाता है फिर शौरीपुर को गमन करता है सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम का राजा है उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता हुआ इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुँचता है वह अत्यंत भयानक वन है उसको देख दुखी होता रोता चिल्लाता है निर्दय यमदूत उसको बारम्बार खींचते और घसीटते ले जाते हैं उस वन को वह प्रेत दो मास में पार करता है वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए गए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपूर्ण पहुंचकर परिवार वालों के दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है चौथे महीने में शैलपुत्र नामक नगर में पहुंचता है वहाँ पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है वहाँ चौथे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है फिर वह जीव पांचवें महीने में कौच में पहुंचता है वहाँ पाँचवें महीने में, में दिए श्राद्ध आदि को खाकर शुरूपुर में रहता है जहाँ अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं साढ़े पाँच महीने में, में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वह ठहरता है आधे मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के साथ आगे को चलता है वहाँ आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता हुआ थी दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है वहाँ से चलकर त्रिभुवन नामक नगर में पहुँचता है जहाँ विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वो भागना चाहता है परंतु परवश में पड़ा रहता है तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं या नौका है यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ ज्ञान को देखने वाले मुनिश्वर ने दान का वितरण कहा है उस दान से जिसमें तारा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भगवान विष्णु ने कि व्यतरणी नदी जो कि नरक में होती है जिसे पार करने के लिए जो केवट होते हैं उन्होंने क्या पूछा कि अगर तूने गोदान किया है तो तू तो नौका से पार जा यानी कि इतनी तकलीफ दे नदी को पार करा सकते हैं वो करा देते हैं जिसने गौ का दान दिया हो गौदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनुष्य योनि में जिसने गऊ का दान दिया हो ये हमने बचपन से सुना है और अब देखिए इसमें भी गरुड़ पुराण में भी दिया है कि विष्णु जी ने कहा है कि जो गऊ का दान करता है उसको वैतरणी नदी पार करा दी जाती है उसको वो तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती तो क्या कहते हैं केवट कि तूने ने गौदान किया है तो नौका से पार जा सकता है अन्यथा नहीं उनके वचन को सुनकर वो प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती यानी कि अगर झूठ कहा कि गौदान दिया है तो नदी उबलने लगती है उसे उबलता देखकर यमदूत दूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं वह जीव अत्यंत चिल्लाता है जिस पापी ने दान भी दिया है वह उस नदी में डूब जाता है तथा आकाश से चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर उसको उस नदी के उस पार पहुंचाते हैं नदी के पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है फिर भूख से व्याकुल मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है सातवें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है वहां पुत्रों द्वारा सातवें महीने में दिए श्राद्ध दान आदि को खाकर तृप्त होता है हे hey, पक्षियों के राजा गरुड़जी उस नगर को पाकर दुखपुर में पहुंचता है दुखदपुर में वहां आकाश मार्ग चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है वहीं पर आठवें महीने के साथ में देववान्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है नवा महीना संपूर्ण होते ही नाना कंदपुर को जाता है वहां नाना कंदगणों को देख अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है फिर यम के धमकाने से बड़े कष्ट को चलता हुआ दसवें माह में फिर सप्त में पहुंचता है वहाँ दसवें मास के दिए पिंड जल को खकर भी तृप्त नहीं होता फिर वहां से चलकर ग्यारहवें महीने में रोद्रनगर में पहुंचता है वहां ग्यारहवें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर साढ़े ग्यारहवें मास में पूरा होता ही पर्यवर्ष नगर में पहुंचता है वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ भरसते हैं वहीं पर न्यून अधिक मास के दिए हुए श्राद्धा आदि को दुखपूर्वक खाता हुआ वर्ष पूरा होते होते हुए प्राणी शीतांगी नगर में पहुंचता है वहाँ हिमालय से भी सौ गुना अधिक शीत पड़ता है शीत और भूख से पीड़ित हुआ जीव दसों दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहा है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है खाकर धैर्य करता है वर्ष के अंत में यमुक के समीप बहुभीति पूर्व पहुंचकर पहले से मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है एक साल के बाद कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ट का यात्रा शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है नहीं फिर दोबारा अंगुष्ट का शरीर पाकर फिर आगे जाता है हे काश्यप जिन्होंने मरने के समय दान नहीं दिया धर्म संचय नहीं किया और वे इस कारण के बंधनों से बंधे वो कष्ट को भोगते हैं गरुड़ धर्मराज के नगर में चार द्वार हैं उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुदा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वो जाने पर क्या होता है वह सब मैं तुमसे कहता हूं अब आगे तुम सुनना तो ये दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण का समाप्त हुआ कि किस तरह से आत्मा को यमराज के जो यमपुर होता है उसके बाहर तक ये तकलीफ़ें एक साल तक उठानी पड़ती है एक साल तक जो आत्मा होती है वो इस तरह से यातना सहते हुए यमपुर में यमराज की नगरी में पहुँचते हैं उसके बाद अभी उसको नर्क नहीं मिला है अभी तो यमराज की नगरी में पहुँचेंगे नर्क बाद में दिए जाते हैं तो ये जानकारी थी दूसरे अध्याय के अब अगले वीडियो में अध्याय की जानकारी देंगे। एक क्या विशेष बात हमको जानने को मिली कि महीने महीने तक हर श्राद्ध करना चाहिए तेरह दिन के श्राद्ध के बाद जैसी रसोई का कार्य होता है उसके बाद अब जो है लोग श्राद्ध करना छोड़ देते हैं पर यहाँ साफ साफ दिया गया है कि हर महीने मासिक श्राद्ध करना चाहिए भली आप ब्राह्मण को न बिलाए खुद ही करें पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए जिससे कि जीव को वर्ष भर यानी कि जब तक उनकी पहली बरसी ना हो तब तक हर महीने श्राद्ध करने से तिथि अनुसार जब उनकी मृत्यु हुई थी तिथि अनुसार उनको वो अन्य जन मिलेगा जो आप श्राद्ध करेंगे तो उस वो उनको खाने को मिलेगा तो उनको तृप्ति देगी तो फिर वो उससे आपको आशीर्वाद देंगे जैसी उनकी यात्रा समाप्त होती है तो फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं इसलिए बारह महीने के मासिक श्राद्ध करना चाहिए तो ये जानकारी सिर्फ हम साधकों के लिए दे रहे हैं पूरे जो गरुड़ पुराण है उसके अध्यायों की हम जानकारी देंगे जय श्री कृष्ण